चार दीपी आगे चल चुका है लेकिन पीछे की कुछ शंकाए सामने है की स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का अंतर समझना चाहते हैं जो आपने यहां दृष्टांत तो उद्धृत किया अपने आप कि ये पेड़ घर के पास बड़ा पेड़ है ये लक्षण वाक्य ही नहीं है आप लक्षण का दृष्टान्त बनाना चाह रहे हैं किंतु ये लक्षण वाक्य ही नहीं है घर का लक्षण नहीं बता रहा है ये अलग ही विषय है लक्षण से बिल्कुल भिन्न तत्व है ये वेदांत में अलग बात आता है विशेषण उपाधि और उपलक्षण इन तीन के लिए बनता है स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण का विषय ही नहीं है कार्तवत ग्रह कौआ का जिस घर पर बैठा है उस घर में तुम्हें जाना है जब जाओगे तब तक कौवा रहता नहीं उड़ जाएगा ना वो उसको उपलक्षण करते और ये जो दृष्टान्त है नीम का पेड़ के सामने जो घर है या जिस घर के सामने नीम का पेड़ है वो उस घर में तुम्हें जाना है उपाधि है नीले रंग से पोता हुआ जो मकान है वो मकान तुम्हें जाना है वहां तो रंग विशेषण मकान की पहचान के लिए जो नीला रंग इस्तेमाल होता है विशेषण है पेड़ का प्रयोग होता है वह होने के नाते उपाधि है और कौ आदि जो अस्थिर पदार्थों से जब लक्षित करते तो वह उपलक्षण हो जाता है इसलिए जो वाक्य आपने लिया है यह तो न्याय का विषय ही नहीं बनता है लक्षण का मामला ही नहीं है इसलिए ये तो विस्तृत रूप वेदांत जब पढ़ाएंगे तब जाएंगे इस विषय विशे में विशेषण उपाधि उपलक्षण का लक्षण क्या है प्रत्येक का उनका फर्क विस्तृत रूप में समझना होगा वो वही समझेंगे अब न्याय दर्शन के अनुसार स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण की हम बात कह रहे हैं लक्षण का अर्थ हम पहले कर दिया है असाधारण धर्मों लक्षणों और असाधारण भ्रम से क्या लेना चाहते हैं आप लक्षतावच्छेद से भिन्न होना वो तटस्थ लक्षण है और लक्षतावच्छेद की होना वो स्वरूप लक्षण है तो घर का कोई स्वरूप लक्षण पूछता है गृहस्य स्वरूप लक्षण क्यों आप सीधे कहें गृह बस जो भी लक्षण जिसका भी आप लक्षण पूछ रहे हैं उस लक्षण में विद्यमान जो सामान्य जाति है उसी से स्वर्प लक्षण बना देना जैसे पृथ्वी का स्वर्प लक्षण क्या है पृथ्वी मनुष्य का स्वरूप लक्षण क्या है ये मनुष्यक्षण हो गया क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है जिसका मैं लक्षण बना रहा हूं उसको हम क्या कहते हैं लक्ष्य तो ये जब मनुष्य का लक्षण बना रहे हैं तो हमारा लक्ष्य कौन हो गया मनुष्य उस मनुष्य रूपी लक्ष्य में क्या रहती है लक्ष्यता है ना विचार कल भी हो चुका है परसों में विचार काफी कर चुके हैं उसमें रहती है लक्ष्यता उस लक्ष्यता का विभेदक सामान्य धर्म क्योंकि मनुष्य भी लक्ष्य हो सकता है घड़ा भी लक्ष्य हो सकता है कपड़ा भी लक्ष्य हो सकता है हर वस्तु हमारा लक्ष्य हो सकता है हर वस्तु का हम लक्षण बना सकते हैं पुस्तक भी तो इसका लक्षण हो तो हर एक वस्तु लक्ष्य होने के नाते प्रत्येक में लक्ष्यता रूपी सामंत्र धर्म रहेगा तो एक में रहने वाली लक्ष्यता और दूसरे मेरे लक्ष्यता में परस्पर भेद को पैदा करने वाला उस वस्तु मात्र में रह रहने, रहने वाला जो धर्म है उसका नाम लक्ष्यता क्या है वो लक्ष्यता अवच्छेदक मनुष्य में भी लक्ष्यता है घट में भी लक्ष्यता है पट में भी लक्ष्यता है सभी हमारे लक्ष्य हो सकते है ना जब मनुष्य का लक्षण बनाऊंगा तो मनुष्य मेरा लक्ष्य पट का लक्षण बनाऊंगा तो पट मेरा लक्ष्य हो जाएगा जिसका भी लक्षण बनाओगे वो हमारे लक्ष्य होंगे इन परस्पर भेद कैसे मनुष्य में जो लक्ष्यता है पट में जो लक्ष्यता है इन दोनों में भेद कैसे सिद्ध हो उसके लिए हमने क्या माना है लक्ष्यता अवच्छेद और वो क्या चीज होता है जो मनुष्य में रहने वाला सामान्य जाति मनुष्य पट में रहने वाला सामान्य जाती पटक उसी को हम स्वरूप लक्षण क्योंकि तो वो करता क्या है वो इतर से व्यावर्तन भी कर दिया पटादी लक्ष्यों को भी व्यावर्तन कर रहा है और साथ साथ हमारा लक्ष्य मात्र का बोध भी करा दिया कि नहीं करा दिया मनुष्य मनुष्य में ही तो रहेगा पशु में तो जाएगा नहीं ना तो मनुष्यत्व जब मैं कहूंगा वो क्या कर रहे हैं पशुवादियों से अलग भी कर दिया साथ साथ सकल मनुष्यों में भी वो सामान्य रूप लक्षण जा रहा है जल इतने व्यावर्तकत्व होता हुआ लक्ष्य मात्र का बोध कराने वाला को हम स्वरूप लक्षण हैं। लेकिन लक्ष्यता से भिन्न भी हो और इतर का व्यावर्तन भी करें वो क्या हो गया तटस्थ लक्षण जिसे मनुष्य का तटस्थ लक्षण क्या है सिरह पाणी आदि विशिष्ट मनस्वी मनुष्य शिर है हाथ है पैर है आदि करें सिरह पाणी आदि तो क्वेश्चन में भी रहता है इसलिए कहता है मनस्वी शिहा पाणी आदि विशिष्ट जो मनस्वी अर्थात बुद्धिमान जिसकी बुद्धि पढ़ने लिखने समझने की क्षमता वाला है ऐसे का नाम ही मनुष्य है यह मनुष्य का तटस्थ लक्षण होगा पत्र शाखा पुष्प फलादि विशिष्ट एयम वृक्ष वृक्ष कैसे लक्षण तटस्थ लक्षण क्या हो जाता है पत्र पुष्प फलादि मतपम ये उसका तटस लक्षण हो गया वृक्षोत्म स्वरूप लक्षण हो गया, गया ना भी समझ में आ रहा है बात साफ है तो स्वरूप लक्षण तटस में अंतर समझो इसी पर घर का तटस लक्षण करते हैं घर मैंने गृह संस्कृत में बोलेंगे गृह गृह का स्वरूप लक्षण हो गया गृहत्व और गृह का तटस्थ लक्षण क्या होगा क्या बना हो द्वार आदि विशिष्ट पदार्थ विशेषो गृह भित्ति द्वार आदि विशिष्ट पदार्थ विशेषो उसका तटस्थ लक्षण हो गया इस तरह से प्रत्येक का स्वरूप लक्षण हमेशा क्या होता है लक्ष्यतावच्छेद धर्म जो कि लक्ष्य मात्र में रहे और इस तरह का व्यावर्तन भी कर दे वो स्वरूप लक्षण हो गया और तटस्थ लक्षण वो है जो लक्ष्यता हो चाहे भिन्न भी हो और इतर का व्यावर्तन भी करे और समग्र लक्ष्य का बोधक भी बन जाए वो तब दस लक्षण एक तो बात हो गया और दूसरा इनका शंका है प्रतियोगी प्रागवा प्रध्वंसा भाव ध्वंस क्या प्रध्वंसा भाव का सरल से संक्षेप में कह दिया जाता है हर बार प्रध्वंसा भाव इतना लंबा न कह करके पढ़ाते तो हम लोग क्या करते ध्वंस क्या देते ध्वंस का मतलब ही होता है ध्वंसा भाव दो अलग चीज नहीं है भाव और ध्वंस दो अलग वस्तु नहीं है न्याय दर्शन बोलते हम लोग सरलता के लिए बोल देते ध्वंस कह देते अरे प्रतियोगी अभाव सतियोगी यह लक्षण है जिसका आप अभाव कहा जहां कहां भी आप देख रहे हैं जिसका भाव आप देख रहे हैं वही वस्तु उस अभाव का प्रतियोगी जैसे मेज के ऊपर माला का आप अभाव देख रहे हैं माला का अभाव मेज पर आप देख रहे हैं तो मेज पर में किया जिसका अभाव है माला का अभाव है तो जिसका अभाव हुआ करता है वही उस अभाव का प्रतियोगी अर्थात अभाव का प्रति कौन हुआ यहाँ माला घटा अभाव आपने देखा मेज के ऊपर तो घटा अभाव का प्रतियोगी हो कौन होगा घट चाहे वो अभाव घटा प्राग अभाव हो चाहे घट का प्रधान अभाव हो चाहे घट का अत्यंत भाव हो चाहे घट का अन्योन्य भाव हो कोई भी अभाव हो नियम सामान्य अभाव सप्रतियोगी सा सामान्य लक्षण योग है प्रतियोगी के बारे, जैसे आपने दो दृष्टान में देखा वैसे अपने ऊपर आप देख लो यहाँ कौवा नहीं है ना आपके सर के ऊपर कौवा है नहीं है कहा का अभाव विशिष्ट हो नहीं तो काका अभाव का प्रतीक कौन होगा काको किस प्रकार से कहीं भी कोई भी अधिकरण हो अंत में मल का अभाव है तो वहां मल अभाव का प्रतियोगी मल है अधिकरण कुछ भी हो उसे में कोई मतलब नहीं है अधिकरण के विशेषता तब होगी जब हम विचार करते प्रागभव में देख रहा हूं कि प्रधा देख रहा हूं ये प्राग भाव देख रहा हूं तो आंख में मलाभाव दृष्टांत नहीं बन सकता मल का प्रागभाव आंग नहीं होता आंख से मल पैदा नहीं होता आंक में मल अभिव्यक्त होता है इन मल जो हो रहा है वो अंदर से आता है पांच भौतिक शरीर का विक्रिया विशेष मल है आंग को सोपादन करना नहीं जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है आंग से मन नहीं बनता है मन बनने बन, बनने लग जाए तो फिर दिन भर बनते रहेगा परेशान हो जाओगे या नहीं वो जब सोते हो तभी होता है इसका मतलब आंग को तो कारण नहीं है इसलिए हम जिसके भी अभाव ले रहे हैं किसी भी अधिकरण में हम ले सकते हैं लेकिन ध्यान देना पड़ता है कौन सा अभाव ले रहे हैं उसके आधार पर अधिकरण का निश्चय होता है वो अलग विषय है जब हम अभावों पर विस्तृत विचार करेंगे तब आपको हर एक अभाव को, को अनेकों दृष्टान्तों से समझाएंगे क्यों और कैसे ये बात-बात में तो प्रतियोगी हो गया प्राग भाव प्रध्वंसभाव प्राग भाव जिस किसी भी वस्तु का उत्पन्न करना चाह रहे हैं वह किससे उत्पन्न होता है जैसे आप खिचड़ी को उत्पन्न करना चाहते अब उसके लिए क्या चाह करके आप बेसन लाओगे बेसन से खिचड़ी बनेगी बने किससे फिर चावल चाहिए दाल चाहिए तो चावल और दाल इसलिए क्या हो गया खिचड़ी का समवाही कारण कहते का। वेदांत भाषा में उपादान कारण कहेंगे यहां की भाषा में बोलूंगा समवाहिक कारण तो जब तक आप चावल और दाल को धो रहे हैं और बर्तन में डाल दिया चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं जब तक चढ़ाए हुए नहीं है तब तक उस चावल और दाल में क्या है खिचड़ी का प्राग भाव। प्राग भाव उसे कहते हैं वस्तु का वह अभाव को प्राग भाव कहा जाता है कि जिस वस्तु को उत्पन्न करने से पूर्व में जहां आप देखना देख रहे हैं जिस वस्तु की उत्पत्ति का पूर्व काल में जहां आप वस्तु को देख रहे हैं संभावना इसमें बन सकती है ये जो संभावना है उसी को हम कहते हैं सोने में आभूषण बनने के संभावना सोने का टुकड़ा है उसका नहीं कल्पना करोगे ये बनेगा तो शायद अच्छा बन जाएगा वो बनेगा तो अच्छा बन जाएगा मैंने जितने भी आप कल्पना करो सभी का प्राग उस सोने में मिट्टी से आभूषण बनेगा नहीं इसलिए आभूषण का प्राग भाव मिट्टी में नहीं है खिचड़ी की संभावना बेसन में हमने नहीं की इसलिए बेसन में खिचड़ी का प्राग भाव नहीं है उसी प्रकार हरेक वस्तु का उसके अपनी उत्पत्ति के पूर्व में उत्पत्ति हुई नहीं उत्पत्ति के पूर्व काल में जहां आप उसकी संभावना को देख रहे हो उस अधिकरण में उस अधिष्ठान में और उस आधार में क्या हम कहेंगे उस उत्पन्न होने वाले वस्तु का प्राग अब प्रध्वं क्या चीज है ये वह भाव है जो वस्तु के उत्पन्न होने के पश्चात रहता है जैसे एक वस्तु उत्पन्न हो रखा है आपके सामने में रखा हुआ यह लेखनी है जिसके द्वारा बोर्ड पर लिखते हैं अब इसका ध्वंस हुआ नहीं है इस लेखनी के ध्वंस प्रध्वंस का अभाव किसमें है जब तक घड़ा गोल मटोल खड़ा है बैठा हुआ है कहीं पर उसे पानी भरा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है तब तक उस घड़े में क्या है घट प्रध्वंस का अभाव है यह चीज उत्पत्ति के पश्चात होने वाला और सा प्रधान स्वभाव उत्पत्ति से पूर्व में प्रागवा होता है उत्पन्न होने के क्षण से लेकर के ही उसका प्रधान स्वभाव रहता है जब तक आप उसको नाश नहीं करोगे तोड़ोगे नहीं जलाओगे नहीं अनेक प्रक्रिया नाश का भी तो जिस किसी प्रक्रिया से उसको अलग कर देते हैं कई बार वस्तु ऐसे होते हैं जिस रूपेणा पैलता है उस रूपेणा नष्ट हो गया फिर भी अन्य रूप कार्यशील है जैसा अब इसको हमने तोड़ दिया ठीक की हम लिख नहीं सकते लिखने का कार्य इसे भी हो जाएगा बड़े से भी था अब टुकड़ों से भी हो रहा है कार्य समय समान रूप न होता हुआ भी लेकिन हम ये कहेंगे पहले यादृश था तादृश ने टूट गया तो ध्वंस हो गया ठीक है ना तो इसके लिए हम लोग क्या विशेषण फिर देने लगते हैं देशावच्छिन्न यद कई बार देश विशेष को लेकर के व्यवहार होता है पहले वहां ध्वंस नहीं था अन्यत्र ध्वंस हो गया कभी काल को लेकर के दो बजकर दस मिनट टूटा नहीं था दो बजकर ग्यारह मिनट टूट गया इसको हम कहते हैं काल से अवच्छिन्न होकर ध्वंस होना कहीं देश से अवच्छिन्न होकर ध्वंस होता है काल से अवच्छिन्न ध्वंस होता है वस्तु से वच्छन कर दो तीन ही प्रकार का परिच्छेदक होते हैं देश काल वस्तु चाहे न्याय है चाहे है चाहे है कोई भी दर्शन में जाएंगे ये तीन ही परिच्छेदक माने गए हैं देश काल और वस्तु कई चीजों में तीनों ही लागू हो सकते हैं किस में दो लागू हो सकते हैं किसमें एक लागू हो है कार्य पर निर्भर है कौन सा वस्तु कोई देशावचन नष्ट हो जाते हैं कालावचन नष्ट नहीं होते हैं। कोई कालावचन नष्ट होते, होते हैं तो देशावचन नष्ट होते हैं तो निर्भर है वस्तु के ऊपर और कई वस्तु ऐसे है कि देश और काल भेद नष्ट हो जाते हैं और वस्तु भेद न अभी आप देखा इसको तोड़ा मेरे वस्तु वस्तु को लेकर के एक ही वस्तु टूट गया और दोनों भाग अब काम के योग्य भी है आप लिख सकते हैं दोनों टुकड़ों कार्यक्षम है वो अक्षम नहीं है ऐसे विध्वंस होते हैं इन सभी के पूर्व काल में इस प्रकार से नष्ट होने से पूर्व काल में उस वस्तु में जो अभाव हम देख रहे हैं उसका नाम प्रध्वंसा भाव उसमें क्या कहते हैं प्रध्वंस अभाव विस्तृत रूप में जब पचासों बार ये पूरे ग्रंथ में आपको आते ही रहेगा बारंबार आते रहेगा तो जैसे जैसे आएगा और विस्तार रूप में आप समझने लगेंगे अब आगे बढ़ते हैं देखिए शरीर का हम लक्षण कर रहे थे यदि तदेव शरीर चेष्टाश्रय चेष्टा का लक्षण आपको लिखा दिया था हिताहित प्राप्ति परिहार अनुकूल व्यापारो चेष्टा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार के अनुकूल जो व्यापार है उसी का नाम चेष्टा ताज उस चेष्टा का आश्रय शरीर मनुष्य शरीर में ही है अन्य शरीरों में नहीं जाएगा और विशेष रूप पशु आदि में भी चला जाता है सभी पार्थिव ही है जितने भी मनुष्य का शरीर में जाना नाम आदिना क्या बोल रहे हैं इसलिए शरीर हम आदि से क्या है ना पशु का भी उसका भी शरीर पृथ्वी प्रधान है वो भी प्राप्ति और परिहार के अनुकूल हिताहित विचार करता है डंडा को देखते समझ लेता है हमको मारेगा भागता है हरा घास समझते हमको खिलाना चाहते अपने आप आ जाता है पास इसलिए ब्रह्म सूत्र में संबंध भाष शुरू में लिखते भाष्य पश्वाद भिश्चा विशेषा मनुष्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ये जो प्रमाण हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें हम ही केवल माहिर हैं ऐसा नहीं हमसे ज्यादा माहिर पशु हैं जब भूकंप होने लगता है बंदर पेड़ छोड़ के नीचे खुले मैदान में भाग जाता है उसको मालूम है अगर आप सोते रहते हैं ऊपर से गिर भी जाता है पता नहीं रहता है आपसे ज्यादा अनुमान करने योग्य है बंदर तो भास्कर इसलिए कहते हैं वहां पर कि भाई देखो आप प्रत्यक्ष के आधार पर कोई सिद्धांत मत बनाओ अनुमान के आधार पर भी नहीं उपमान के आधार पर भी नहीं क्योंकि सारे जो हमारे प्रमाण है वह अत्यंत क्षीण प्रमाण है दुर्बल प्रमाण इसलिए अस्मद आदि नाम एक शरीर पशु का भी लेना पक्षियों का भी जितने भी पृथ्वी प्रधान शरीर है वो तो सारे शरीर दरीरम अस्मद आदि नाम कह दिया इंद्रियम गंधग्राहघ्राणम नासाग्रवर्ती मूल पर विचार हुआ था यहां पर इंद्रिय का लक्षण क्या हो सकता है स्वरूप लक्षण तो आप जानते हैं इंद्रियत्वतम इंद्रिय से स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण क्या है ज्ञान कारण मनयोग आश्रयोत्तम इंद्रियोत्तम ज्ञान का कारण भूता का आश्रय का नाम इंद्रिय विरला टीका है ना उसमें देखिए अंतिम पंक्ति आठ नंबर पृष्ठ में शब्देत्र विशेष गुण अनाश्रित सती ज्ञान कारण मनस्थ संयोग आश्रित्व इंद्रियत्म इंद्रियत्व का अच्छा। लक्षण है ज्ञान का कारणी भूता मनस संयोग का एक आश्रय का नाम इंद्रिय अब थोड़ा न्याय दर्शन के हिसाब से समझ लीजिए सारी बातें ज्ञान कैसा पैदा होता है अंक ने सामने रल वस्तु से संबंध कर लिया आपने आंखों के पलकों को उठाया है, तो आंख की रोशनी जाकर सामने की वस्तु से संबंध कर लेता है चक्षु का संयोग हुआ घट के साथ घट चक्षु संयोग होने के पश्चात वह चक्षु घट विषय का ज्ञान को घट के स्वरूप को लेकर कहा ले जाएगा मन को देगा चक्षु मन संयोग होता है फिर मन का आत्मा के साथ संयोग होता है तो आत्मा में मन के द्वारा प्रदत्त विषय को लेकर के ज्ञान पैदा होता है तब तक ज्ञान पैदा नहीं हुआ व्यवहार के लोग कह देते हैं चक्षु ने रूप का ज्ञान पकड़ लिया नहीं चक्षु ने रूप को ग्रहण किया रूप का ज्ञान को नहीं ध्यान देना चक्षु रूप को ग्रहण करता है रूप ज्ञान को नहीं चक्षु का घट के साथ संयोग हुआ चक्षु ने घट को ग्रहण किया और घट में विद्यमान रूप को ग्रहण किया और उन दो विषय को ले जाकर मन को दिया अब मन में भी क्षमता नहीं कि ज्ञान पैदा कर ले रूप का ज्ञान और घट का ज्ञान वो भी उस विषय को घट और घट रूप दोनों विषयों को ले जाकर के आत्मा में डालता है तब आत्मा में क्षमता है कि वह ज्ञान को पैदा कर लेता है तो आत्मा में मन का संयोग होने पर वेदांत नहीं है वृत्तिवृत्ति के विचार नहीं यहाँ पर ज्यादातर लोगों वेदांत का संस्कार होता है उनको न्याय पढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता है खिचड़ी कर देते सबको तो न्याय अलग है वेदांत अलग है प्रक्रिया दोनों का अलग अलग है न्याय की प्रक्रिया में घट का और चक्षु का बीच में संयोग हुआ वह संयोग का नतीजा ये हुआ चक्षु ने घट का आकार और घट में विद्यमान रूप इन दो चीज को केवल लेकर के पहले अंदर जाता है और वह चक्षु मन के साथ संयोग करके मन को वह घट और घट के आकार और घट का रूप इन दोनों को प्रदान करता है तब तो वह मन उन दोनों विषयों को लेकर के ज्ञानों को करके नहीं बोल रहा हूँ ध्यान रखना शब्दों पर मन उन दोनों विषयों को लेकर के आत्मा के पास जाता है तब तो आत्मा और मन का जब संयोग संपन्न होता है तब तो आत्मा में सम्वा समझ से घट विषय का ज्ञान और घट रूप विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है अच्छा ज्ञान का कारण मन का संयोग आत्मा में मन संयोग किया तब उस आत्मा में ज्ञान पहला होता है ज्ञान उत्पत्ति ही और मन के साथ संयोग हुआ है चक्षु का चक्षु के साथ संयोग हुआ घट का घट चक्षु संयोग है चक्षु मनस संयोग है मन आत्मा संयोग है आत्मा में ज्ञान संयोग से नहीं होता यहाँ समवाय सम्बंध उत्पन्न होता है ऐसा नई का सिद्धांत है अब यहां देखे ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय का ज्ञान का कारण ही भूता मन के संयोग का आश्रय एक तो चक्षु भी है एक आत्मा भी है।, तो मन है मन का सिर्फ आत्मा के साथ भी है मन का सिर्फ चक्षु के साथ भी है अतः मन के संयोग का आश्रय चक्षु भी है आत्मा भी है आप लक्षण कर रहे हैं चक्षुवादी का घट गंद लेंगे तो घ्राण वर्तमान में घ्राण ले रहे हैं ना तो घट के गंध को लीजिए आप घटगंध तो यहां चक्षु नहीं लेना घृण इंद्रिय ले लेना वर्तमान के लिए बिल्कुल अनुकूल पड़ेगा घट घटगत गंध को ग्रहण कर रहा है घ्राण इंद्रिय घ्राणींद्र का संयोग मन के साथ मन का संयोग आत्मा के साथ आत्मा में गंध ज्ञान उत्पन्न हो रहा है में संवाय संबंध से अब लक्षण को हटाना है पूरा ज्ञान का कारण पहले विशेषांश मात्र लीजिए ये दो ही हिस्सा होता है हमेशा यहां जो सती बोलते ना सती शब्द आता ना बीच में सती से पहला भाग को विशेषण कहते हैं सती शब्द के बाद के भाग को विशेष कहते हैं ठीक यहां देखिए शब्देत्र विशेष गुण अनाश्रे सति है ना अनाश्रयत्व इतरा विशेषण है और बाकी जो है ज्ञान कारण ये विशेष हम पहले मन संयोग विशेषा रहे का गंधक ज्ञान के कारण मन के संयोग का आश्रय दो चीज है संयोग यहां भी हो रहा है संयोग इसके साथ भी है मन का संयोग घृण के साथ भी है मन का संयोग आत्मा के साथ ही है। से के सेव भी है मन के संयोग का आश्रय भी है आत्मा भी है। हम लक्षण करना करना चाह रहे हैं घर का और चला जा रहा है आत्मा में भी इसलिए हम कितना लंबा विश्लेषण देना पड़ा यदि हम लक्षण करते हैं केवल ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय तम तो लक्षण कहा चला जाएगा आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगा ज्ञान का कारण भूता मन के संयोग का आश्रय इतना ही यदि हम कहेंगे तो ज्ञान गंध ज्ञान का कारण ही होता आत्मा संयोग का आश्रय कौन है आत्मा भी है तो लक्षण कर रहे थे हम ग्रहण का चला गया आत्मा में इसलिए एक लंबा चौड़ा विशेषण दे रहे हैं शब्देत्र उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय सती आत्मा में अनेकों विशेष गुण होते हैं आत्मा में अनेकों विशेष गुण होते इसलिए कह दिया विशेष गुण अनाश्रय जो विशेष गुण का आश्रय नहीं हो तो आत्मा में अतिव्यक्ति दूर हो जाएगा क्योंकि आत्मा में तो विशेष गुण रहते इसलिए विशेष गुण का अनाश्रय कह दो तो आत्मा में लक्षण का अतिव्यक्ति दूर हो गया नहीं समझ में आई देखिए हमने विशेषण क्या दिया विशेष गुण अनाश्रय कह दिया इतना ही ले लो पहले विशेष गुण का अनाश्रय अब आत्मा कैसा वस्तु तो है आत्मा में अनेकों विशेष गुण रहते ज्ञान भी है सुख भी है दुख भी है इच्छा भी है द्वेष भी है प्रयत्न भी है धर्म भी है अधर्म भी है है ना अनेकों विशेष गुण का आश्रय है और हमने क्या विश्रय अनाश्रय कर दिया अब आत्मा में जाएगा लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि यह आत्मा कैसा है विशेष गुणों का आश्रय है यद्यपि मनुष्ययोग का आश्रय आत्मा है किंतु विशेष गुण का वो अनाश्रय नहीं है इस तरह अनाश्रय होता हुआ जो का आश्रय हो विशेष गुण के अनाश्रय होता हुआ जो मनस्योग का आश्रय हो ऐसा करने से आत्मा में लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि वो विशेष गुण का आश्रय होते हुए मन का आश्रय बन रहा हो ठीक है ना इसे इसमें अति व्यक्ति निवारण करने के लिए हमने विशेषण क्या दिया है विशेष गुण अनाश लेकिन फिर भी ग्रहण में लक्षण जाता नहीं है पूर्ण रूपे क्योंकि वहां भी विशेष गुण है घृण इंद्रिय जब पृथ्वी का बना हुआ है ये चक्षु तेज का बना हुआ है रसनेन्द्रिय जल का बना हुआ है जो जिसका बना हुआ होगा उसका गुण उसमें होगा कि नहीं होगा कारण गुण कार्य में आएगा ना है? आएगा जरूर तो पृथ्वी का कार्य जब घ्राण है पृथ्वी में रहने वाला विशेष गुण गंध घ्राण रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा लेकिन अंतर क्या है वो उद्भूत नहीं है जिस इसको हम सुनते हैं ना कुछ गंध आता है आपको अपने पसीने का गंध समय आ रहा है उद्भूत है गंध उद्भूत है ना गंध और जो घ्राण इंद्र में जो है गंध यदि उद्भूत होता तो 24 घंटा गंध आपको सुन सुनने में मिलना चाहिए ना अनुभव होना चाहिए इसका मतलब ग्राणींद्र पृथ्वी का कार्य होने के नाते भले उस ग्राणीन्द्र में गंध है लेकिन वह गंध उद्भूत नहीं है समझ में आ बात इसलिए विशेषण एक और जोड़ना पड़ेगा अनुद्भूत विशेष गुण अब ग्राणीन्द्र में जाएगा इसलिए करें इतर शब्दे उद्भूत विशेष गुण अनाश्रय इसलिए आश्रय ना हो अब ग्राण में जाएगा कैसा है विशेष गुण का आश्रय उद्भूत विशेष गुण का आश्रय नहीं है इसलिए उद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय कहने से ग्रहण इंद्र में लक्षण चला गया आत्म भी नहीं जाएगा और घाणेन्द्र में भी चला जाएगा लेकिन फिर भी एक और जगह है चला जाता है आकाश आकाश में सदा शब्द है लेकिन आप जो सुन रहे हैं उद्भुत विशेष गुण ये तो है ही समय, जब कुछ भी नहीं सुन रहे हैं उस समय भी शब्द है लेकिन वो शब्द कैसा है उद्भुत नहीं है उस समय आकाश उद्भूत विशेष गुण का आश्रय नहीं है तो उद्भुत विशेष गुण का अनाश्रय होता हुआ आकाश मनस संयोग का आश्रय भी आकाश क्योंकि आकाश सर्वत्र है आपका मन कहीं भी हो अंदर में वहां भी आकाश है ना वहां आकाश मनस संयोग तो सदा रहेगा इसलिए आकाश संयोग है तो उस संयोग का आश्रय कौन होगा आकाश इसलिए ज्ञान का कारण मनस संयोग का आश्रय आकाश है और उद्भूत विशेष गुण का आश्रय भी आकाश है इसलिए वह न हो उसमें अति व्याप्त न हो हमें कर्म शब्द से इतर शब्द से भिन्न उद्भूत विशेष गुणों का आश्रय ना हो और ज्ञान के कारणीभूता मनुष्यों का आश्रय का नाम इंद्रिय है ऐसे कहने पर सभी इंद्रियों में रक्षण चला हुए शब्द विशेषण जो दिया है आकाशमति व्यापेतर कहना पड़ा उद्भूत विशेषण दिया ग्रहण में ही अव्याप्ति के लिए आकाश में अतिव्याप्तिगा विशेष गुण अनाश्र ये जो दिया है आत्मा अतिव्याप्ति निवारण करने इसलिए इंद्रिय सामान्य का लक्षण बनता है शब्द उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्व सदी ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व इंद्रियम विषय मृत मूल में है विषय किसको कहते हैं मृत को विषय का लक्षण क्या है वहां पदकृत्य पृष्ठ संख्या नौ का पहला पंक्त मिलकर देखिए शरेंद्रीय भिन्नत्व सदी उपभोग साधनम विषय शरीर और इंद्रिय ये तो भोग के साधन है ही इसलिए अगर इंद्रियों से भिन्न हो और हमारे उपभोग का साधन हो वो तो पत्थर मिट्टी वगैरह सब चीज हमारे उपभोग का साधन है इसलिए विषय का लक्षण चला जाता है आइए अब न्याय बोधनी में जा छोड़े थे पृथ्वी लक्ष्यता पृथ्वी या तो ना ये आपका है फिर कैसी होगी लक्षतावच्छेदी होती है लक्षतावच्छेदिकरण तक कल हुआ था अब लक्षण को दे रहे हैं गंध मूल में साधारण तटस्थ लक्षण दिया था गंधवती पृथ्वी ठीक दिया था गंधवती पृथ्वी उसी को विस्तार करके समझा रहे हैं गंधवती का मतलब क्या गंध जाति जातियों में आपको अब समझना पड़ेगा पहले व्याप्य जाति क्या है व्यापक जाति क्या है यह समझना पड़ेगा इस पंक्ति को समझने के लिए पहले इसको समझिए जाति में दो प्रकार का है वहां भी पड़ेगा ना परम अपर परम सामान्यम अपरम सामान्यम परम मने व्यापक अपर मने व्याक जो जाति अधिक से अधिक विषयों में दिखाई दे रहा हो तो पर सामान्य जैसे मनुष्यत्व इसको हम व्यापक जाति कहेंगे किसके दृष्टिकोण से ब्राह्मणत्व का दृष्टि क्योंकि ब्राह्मणत्व तो सभी मनुष्यों में तो है नहीं मनुष्यों में है बाकी मनुष्यों में तो नहीं है ना इसीलिए मनुष्यत्व व्यापक हो गया ब्राह्मणत्व व्यापी जाति लेकिन वो मनुष्यत्व भी व्यापी जाती हो जाएगा जीवत्व के पास जीवत्व व्यापक जाती है, वो जीवित पशु में भी है जो मनुष्य नहीं है ऐसे की तो पतंग पशुओं में जीवत्व है नहीं वो भी जीव है तो वहां जीवत्व रहेगा तो जीवत्व की अपेक्षा से देखता हूं तो जीवत्व व्यापक हो जाएगा मनुष्यत्व व्याप्त हो जाएगा है ना तो इसलिए जो जातियों में हम व्यापी प्रभाव मानते हैं ये सापेक्षता को लेकर के आप किसकी अपेक्षा से देख रहे हैं उस पर निर्भर है इसलिए यहां पर कह दिया किसी भी जाति का व्यापी को तय करना है तो पहले हमें इसके व्यापक जाति को पकड़ना पड़ेगा समझ रहे हैं किसी भी व्याप्त को पकड़ना है तो पहले व्यापक का निश्चय कर लो और यदि व्यापक को पकड़ना है तो व्यापक निश्चय होना चाहिए कोई एक निश्चय कर ले और फिर कहेंगे इसके अपेक्षा से वो व्यापक है अर्थव तो इसके अपेक्षा से वो व्यापी है ऐसा व्यवहार आप करेंगे इसलिए यहां पर क्या करे देखिए द्रव्य व्यापी अर्थात द्रव्य क्या है व्यापक जाति उसकी अपेक्षा से व्याप्य जाति हमें ढूंढना है उसके अपेक्षा से व्याप्त व्यापक जातिया हमारे पास नौ जातियां कितनी है नौ पृथ्वी में प्रित्वी जाती, जल में जलत्व जाति तेज में तेजस्व जाति वायु में वायुत्व जाति आकाश में अभी व्यवहार के लिए आकाश जाति मान लो कोई दिक्कत नहीं यदि वास्तविक न्याय सिद्धांत में आकाश में कोई जाति नहीं होता उपाधि भेद मान लो अभी आप न्यायोधनी पढ़ रहे हैं इस लेवल में ये मान के चलो वो सभी जाति है आकाश में आकाशत्व जाति काल में कालत्व जाती दिप में दिप्त जाती आत्मा यह सब क्या है व्यापक जाति हो जाएंगे किसके दृष्टिकोण से द्रव्यव का दृष्टिकोण पृथ्वीत्व क्या हो गया व्याप्य जाति घटत्व का दृष्टिकोण से पृथ्वित व्यापक हो जाएगा क्योंकि घटत तो पृथ्वी का एक छोटा सा कार्य घट उसमें रहने वाली जाती है नहीं? और प्रतित्व तो घट और घट से भिन्न अनेकों अन्य कार्यों में भी रहता है जब घटत के दृष्टिकोण से बात करूंगा तो प्रतित्व व्यापक हो जाएगा लेकिन हमें उस दृष्टिकोण से लेना नहीं है कि साफ कहां से शुरू कर रहे हैं द्रव्यत्व से शुरू कर रहे हैं द्रव्य व्यापी जाति मत कह द्रव्यत्व का व्याप्य जातिया नौ है नौ में से किसी को भी आप ले सकते हो आप यदि जलत्व ले लोग लक्षण कहाँ चला जाएगा जल में कर रहे थे किसका लक्षण पृथ्वी का तो द्रव्य व्यापी जातिशत से आप जलत्व ले लोगे तो लक्षण होगा? जल में पृथ्वी का चला गया जल में अतिवेक विशेषण दिया गंध सम एकाधिकरण वृत्तम समाधिकरण तम सामान्य लक्षण लिख लो चलाने एकाधिकरण निरूपित वृत्तित्व जैसे पृथ्वी में दो चीजें आप देख रहे हैं पृथ्वी में गंध है और पृथ्वी में पृथ्वी तो जाति भी है प्रत्वी प्रत्वी तो है ना पृथ्वी में गंध भी है पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति भी है इन दोनों का अधिकरण कौन हुआ पृथ्वी पृथ्वी रूपी एक अधिकरण में रहने वाले दो वस्तुओं को कहा जाता है इन दोनों का नाम हो गया समानाधिकरण एक अधिकरण से निरूपित तो वृत्तित्व इसमें भी है उसी अधिकरण तो वृत्तित्व तो उसमें भी है अर्थात पृथ्वी रूपी अधिकरण से निरूपिता वृत्तित्व गंध में और पृथ्वीरूपी अधिकरण से निरूपित वृत्तित्व पृथ्वीत्व में भी है अतः गंध का समानाधिकरण जाति कौन हो गया पृथ्वीत्व और पृथ्वीत्व का समानाधिकरण गुण गंध हो गया इसलिए एक अधिकरण रहने वाले जो अनेक वस्तु होते हैं उनको एक दूसरे के प्रति क्या कहा जाएगा समनाधिकरण का नहीं आएगा उनकी भाषा व्याकरण में समाधिकरण कार्य अलग यहां न्याय पढ़ रहे हैं यहाँ जो लक्षण बता रहा हूं न्याय के लिए ही एकाधिकरण समाधिकरण ये न्याय का लक्षण है व्याकरण में अलग आता है इस मध्यप्रदेश समाधिकरण मध्य में सूत्र है ना वहाँ समाधिकरण शब्द आया है वहाँ समाधिकरण का लक्षण ही अलग और एक जगह आया समाज में भी शब्द है कर्मचार समाज के लिए तो दोनों का लक्षण अलग अलग है व्याकरण में उनको यहाँ नहीं लेना इसलिए उसको बताऊंगा भी नहीं यहाँ गंध और पृथ्वी दोनों क्या हो गया इसलिए पृथ्वी रूपी यदि कर्ण निरूपित वृत्तित्व दोनों में होने के कारण वृत्तित्व मतलब रहने का एक धर्म विशेष वो रहते हैं वहां इसलिए उससे निरूपित वृत्ति तो उसमें आ जाता है रहने का नाम वृत्ति और रहने के कारण से जो धर्म है उसका नाम वृत्तित्व रहने को कहते हैं वृत्ति गंध पृथ्वी में वृत्ति है रहता है ऋतु वर्तनी धातु उसका प्रति रहता है गंध प्रति में रहता है जाति प्रति में रहती है दोनों रह रहे हैं इसलिए उनमें रहने वाले वस्तु होने के नाते इस अधिकरण से निरूपिता वृत्तित्व धर्म उन दोनों में आ गया अति उन दोनों एक का एक दूसरे के प्रति समानकरण करते हैं अब देखिये गंध का समानाधिकरण द्रव्य का व्यापक जाति कौन हो गया थित्व ही होगा जलत्व नहीं हो सकता है कि नहीं यद्यपि व्याप्ति जाती जलत्व भी है लेकिन जो जलत्व तो व्याप्ति जाती है वह गंध का समाधिकरण है क्या नहीं।, नहीं है क्योंकि जल में जहां जलत्व रहता हो वहां गंध नहीं रहता गंध जल का गुण नहीं है शी स्पर्शव त्यापहा शीर स्पर्श बोलेंगे उसका गुण स्पर्श विशेष उसका गुण है गंध उसका गुण नहीं है गंध यदि जल में अनुभव भी होता है आपको वो औपाधिक है नींबू डाल दिया नींबू का गंध आ गया नहीं और डाल दो कड़वा उसके अंदर करेला तो कैसा गंध आएगा कड़वा गंध आएगा तो वस्तु जो उपाधि है उनके कारण से जल में गंध है जल का स्वाभाविक गुणों में गंध गुण नहीं है इसलिए गंध का समाधिकरण जलत्व नहीं हो सकता इसी प्रकार समझ लेना तेजस्तु भी नहीं आकाशत्व भी नहीं वायित्व भी नहीं वो सभी के सभी ऐसे वस्तु हैं जो द्रवित्व का व्याप्त भले भी जातियां हो सकते हैं किन्तु गंध के समनाधिकरण होता हुआ द्रवित्व व्याप्त जाति नहीं होते अतिवे गंध समधिकरण द्रवित्व का व्याप्त जाति सबसे क्या लोगे तो ही लेना पड़ेगा दूसरा आप नहीं ले सकते तो गंध समित हो गया पृथ्वी से पृथ्वी का तटस्थ लक्षण का निचोड़ बन गया फिर भी समस्या और खड़ी हुई है दो जगह गड़बड़ होता है यहां तो हम कह सकते हैं गंध भी जल में है ऐसे पार्थिव वस्तुओं के संबंध के कारण समाधि संबंध से इसी जल में पृथ्वी भी है कुछ कण डाल दो कोई वस्तु डाल दिया तो पृथ्वी जल में है पार्थिव वस्तु जल में विद्यमान है जल में विद्यमान होने के नाते वहां गंध भी आ जाएगा साक्षात वाले नहीं है परंपराया उसको तो हम क्या बोलते हैं सामानाधिकरण सामानाधिकरण संबंध उसको समझना पड़ेगा कैसे सामान अधिकरण संबंध को और थोड़ा स्पष्ट समझिएगा जल जल में दो वस्तु है मान लीजिए पृथ्वी का कोई भी वस्तु पृथ्वी है और जल में जलक है और इस पृथ्वी में गंध है, है ना पृथ्वी में गंध अब इसको हम जल में कैसे लाएं? थोड़ा सा घुमाता हूं पृथ्वी को आधार बना लो पृथ्वी में जल है पृथ्वी में गंध है पृथ्वी में ही जल छोड़ दो पृथ्वी में ही गंध है अब जल क्या हो गया गंध का सम्राधिकरण हुआ कि नहीं हुआ जल भी गंध का समाधिकरण हुआ तो गंध के द्रव्यत्व का व्यापी जाति जल में रहने वाला जलत्व भी हो जाएगा इस प्रकार से इन कहते संबंधा ये जो गंध है जल के अंदर और जल में जलत दोनों एक अधिकरण में आ जाएंगे सामान संबंध से इस हम क्या कहते हैं समानाधिकरण समानाधिकरण भवम यदि सामनाधिकरण्यम इसका और स्पष्टीकरण कर दूं यहां पर देख लीजिए जो बहुत प्रसिद्ध आप जानते हैं पृथ्वी में गंध भी है पृथ्वी में प्रतित्व भी है इन गंध को प्रतित्व में बिठा सकते हो गंध पृथ्वी में है ये तो ठीक समवाय समय पृथ्वित्व भी समय समंध से पृथ्वी में लेकिन गंध को पृथ्वी जाति अपने खोपड़े पे बैठाओगे कैसे बैठाओगे ये दोनों का नाम अपने क्या रखा था समानाधिकरण ये दूसरे के अंदर आने का नाम सामानाधिकरण्य सामानाधिकरण नाम के एक संबंध की कल्पना करेंगे और उस संबंध से हम क्या कर रहे हैं गंध को पृथ्वित्व के ऊपर या पृथ्त्व को गंध के ऊपर अपनी मर्जी जिसका चाहे जिसका टोपी उस पे उसका टोपी उस पे रख सकते हैं एक ऐसा विलक्षण संबंध है, है पृथ्वी में जो रहने वाली वस्तु है और उसी पृथ्वी में जल भी है ना तो इस गंध को हम ले जाएंगे जल में किस संबंध से सामनाधिकरण समंध से और उसी जल में जलत्व है ना जलत्व है अतएव गंध का ण से जल में और उसी गंध के समान कौन हो गया जलदान में आ रहा है बात थोड़ा नया कौन की है सामान के संबंध वगैरह थी तेरी खीर है दोबारा लिखता हूं इसीलिए ठीक है संबंधों को भी लिख दूंगा ताकि आपको तो सुविधा हो गंध पृथ्वी में संवाय सम्बन्ध से रहता है जल पृथ्वी में संयोग संबंध से रहता है जलत जल में समवाय संबंध से गंध जल में जो आया है इसका नाम सामानाधिकरण अब इस अधिकरण में देख लीजिए गंध और जलत दोनों क्या हो गया सामना अधिकरण तो नहीं हुआ गंध भी जल में है जलतव भी जल में है गंध सामना में समझ से जल में है जलत्व समवाय सम से जल में है दोनों एक अधिकरण में आ गए गंध का समाधिकरण हो गया जलत्व तो गंध सम से क्या लोगे जलत लोगे तत्व कौन हुआ जल लक्षण कर रहे थे पृथ्वी का चला गया जल में, जल में। एटेड़े मेढ़े सम्बन्ध से अब इसे दूर करने के लिए कहना पड़ेगा समवाये नशेषण क्या देंगे सम गंध इत्यादि इत्यादि बाकी मूल में है न्यायोधन में आपका है वो गंध सम लिखा है गंध से पहले जोड़ देना समवाय अब देखो फर्क क्या यदि हम समवाय शब्द दे देते हैं लक्षण में गंध जलत्व के साथ सामनाजकरण हो रहा था जल में कैसे समवाय सम सम्ण नहीं सामाजिक समंध से हो रहा और अब लक्षण में क्या जोड़ा समवाय सम्बंध से समानाधिकरण हो अन्य कल्पित संबंधों से समानाधिकरण होना इष्ट तो नहीं है इसे सामानाधिकरण संबंध से भले ही गंध जलत के साथ समाधिकरण हो रहा था जल में किंतु जब विशेषण दे देंगे समवाय संबंध से ही होना चाहिए गंध समाधिकरण तब यह गंध समवाय संबंध से जल में जलत के साथ समाधिकरण नहीं हो सकता कि जल में जो गंध गया हुआ है कैसे गया हुआ है समवाय सम्बन्ध से नहीं वो गया है सामना अधिकरण संबंध से गया है तो गंध और जलत दोनों का परस्पर समाधिकरणता जो उत्पन्न हुई थी वह क्यों हुई सामना अधिकरण संबंध के कारण से गंध सामना अधिकरण संबंध से जल में चला गया अत उस जल में रहने वाले जलत को लेकर के गंध के साथ समानाधिकरण बन गई थी है ना जब गंध समाधिकरण व्यापी जाति शब्द सबसे जलदान जल कर दिखा रहे थे ढूंढो तो यहां समवा है ना यह ये? ये जो समवाय संबंध सम्ण है इस समय संबंध सम्ण से गंध का समान कौन होगा पृथ्वी ही हो सकता है जो इस पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वीत्व ही होगा क्योंकि पृथ्वीत्व भी समवाय सम्बन्ध से ही रहता है पृथ्वी में जल तो पृथ्वी में संयोग सम्बन्ध से आया हुआ है इसलिए समवाय संबंध से गंध का समरागरण कहूंगा तो आप समवाय सम से गंध शब्द के द्वारा द्रवित्व को भी आपकी जाती पृथ्वित्व ही ले सकते हो जलत्व को भी नहीं ले सकते जल को भी नहीं ले सकते जलत्व के साथ सम्रा गण जो आया है वो सामना संबंध से है जल के साथ संयोग संबंध से है को लेकर यदि होता है तो केवल समवाय संबंध से होता है ध्यान रहेंगे बात इसलिए तो यहाँ विशेषण देना पड़ेगा समवाय संबंधी न गंधम द्रव्यत्व व्याप्ति जाति मत पृथ्वी लक्षण एवं इसी प्रकार से आगे जितने भी लक्षण है जल का अग्नि अग्नि का तेज का वायु का सभी में समझ लो अपने आप ऐसे बोल रहे एवं शीत स्पर्शत्वादी लक्षण जलादि नाम लक्ष्यता जलत्वादी नाम लक्ष्यता अच्छेद इसी प्रकार से जलादियों में भी क्या करना शीत स्पर्शत्वादि लक्षणों में भी जलादि में लक्षता और लक्षता का अच्छेद कौन होगा जलत्वादी तो जल जल का स्वरूप लक्षण है और शीत स्पर्शवत्तम जल का तटस्थ लक्षण उसी तटस्थ लक्षण का और विस्तार करोगे तो कैसे होगा समवाय संबंध स्पर्श समनाधिकरण द्रव्य व्यापी जाति मतम जल से लक्षणम जहां दंध लिखा हुआ है ना दंध को हटा देना तो वहां शीत स्पर्श जोड़ देना बस बाकी सब वही रहेगा समवाय न शीत स्पर्श द्रव्यपी जाति मत जलस्य से जाएंगे पहले आप देख लीजिए जलस्य जल से कि मूल में जलस्य जल से कि शीत स्पर्शवत आदा नित्या, नित्या परमाणु रूपा कार्यूपा शरीरं शरीर भेदा शरीर रसनं इंद्रिय रसग्राहक्रवर्ती विषय सरित समुद्रादी शीतस्पर्शवत आत्रीलिंग प्रयोग कर दिया क्योंकि नित्रीलिंग शब्द वाला शब्द है। इसे गंधवती, क्या थी? स्पर्शवत्या जब प्रतिव्या लक्षणम कहूंगा तो नपुसलिंग हो जाएगा तब तो कहेंगे प्रतिवत्व गंधवत्म नपुसलिंग बनाना पड़ता है व्याख्या को समझना चाहिए संस्कृत भाषा में शब्द का विशेष के आधार पर विशेषणों का भी लिंग निर्णय होता है शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणमलिंग कर दिया शीत स्पर्शवत्वम जल से लक्षणम बोलना पड़ेगा ता, जल भी दो प्रकार का नित्यानित नित्य जल और अनित्य जल नित्य जल कौन से हैं जो परमाणु रूपा अनंत है वो अनित जल कौन से हैं कार्य है, जो जल है वो अनित्य जल है और वह कार्य रूपा जल पुनः तीन प्रकार का है शरीर इंद्रिय और विषय भेद से जलीय शरीर कहाँ प्रसिद्ध है कहते वर्णलोक में जाना पड़ेगा इस दुनिया में नहीं मिलेगा इस पृथ्वी लोक में जलिक हम लोग जो मछली क्यों जल के बिना जीता नहीं सकता मछली जली शरीर है ऐसा लोग कहते हैं लेकिन बिल्कुल भ्रांति है उसको बाहर रखो फिर क्या होगा ऐसा गंदा आता है चलना मुश्किल है जाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए है इतना गंध का आ गया है यदि जली होता गंद नहीं आना चाहिए ना मरने के बाद दुर्गंध आता है इसका मतलब पृथ्वी प्रधान जली है नहीं हाँ जल तोरी है गंगा फल भी बोलते हैं लोग मिशन में बात चल रही थी गंगा फल, मैंने गंगा फल क्या होता है बड़ा में पड़ गया से नगरी आज गंगा फल का सब्जी क्या है ये कभी सुना ही नहीं ऐसा कोई सब्जी फिर हमारे पास एक विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए उनसे पूछा महाराज बताओ आप क्या कल जो बन रहे थे गंगा फल है क्या बड़ा हासे वो अच्छा अरे महाराज आप सीधे कुछ समझ में नहीं आता तो जल तो है मैं जल ऐसे तो <laughs> तो टीका लिख दिया और कठिन हो गया गंगा फल का टीका लिखा जल्द तोड़ी मैं <laughs> ऐसे क्या पाय था अरे भाष्य करो ठीक से तब उसने कहा ने कहा नमस्कार <laughs> तो भी पार्थिव है लोक प्रश्न से जाना पड़ेगा जलीय शरीरों को देखना है तो वरुण लोक में जाना पड़ेगा एक बार ले गए नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में हा? तो वरुण लोक में जाना पड़ेगा वहीं आपको जलीय जल प्रधान शरीर अनुभव में आएगा इंद्रियम रसग्राहिन जलीय कार्य तो जो इंद्रिय है वो आप सबके पास विद्यमान है और यही सबसे खतरनाक इंद्रियु को असाधु बनाने वाला इंद्रिय है साधु को साधु बना देता है रसने का लक्षण करने जा रहे हैं रसक ग्राहकम कु जुहा अग्रवाग ने सामने नहीं नहीं तो काट देते झंझट खत्म था लेकिन काटने से काम चलता नहीं अग्रवाग ने यहाँ पर भी नीचे है या जहाँ सारे रसने के तो नाड़ियों पीछे जाकर के मिलते हैं नीचे से देख सकते हो एक तो कोने में गांठ से दिखता है उसके अंदर रस छिपा हुआ है वहां बैठे बैठे सबको पकड़ते रहता है इसलिए कहा सुखदेव महाराज रसम जितम सर्वम भागवत क्योंकि यही गोबर दे ना शरीर को मन को सबको जैसे डालोगे ना वैसे सब काम होना है ये है इंद्रिय अग्रभाग में रहता है विभिन्न प्रकार से छठ रसों को ग्रहण करने के स्वभाव वाला यह इंद्रिय है विषय क्या है चलिए विषय सर समुद्रादि नदिया समुद्र आज की भाषा में आइसक्रीम ये भी है नहीं? बर्फ है सब है जलिये हम लोगों के उपभोग का आनंद का गर्मी को शांत करने वाला वस्तु विशेष अच्छा इस पर न्याय बोधनी कुछ भी नहीं है पदकृत्य में कोई खास बात नहीं है इसलिए छोड़ के हम आगे जा रहे हैं तेजस लक्षण कथिश भेद उष्ण स्पर्श वक्त तेजस शब्द न इसलिए उष्ण स्पर्श वक्त तेजा, तेजसी, बनता है। इसका भी दर्शन कैसे बनेगा? जाति मतम तेजस लक्षण प्रत्येक लक्षण आप आपको लिखना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा नीति तो इसी प्रकार सब समझ लो या तो गंध समरण जा था गंध के जगह हटाकर क्या लिखेंगे आप उष्ण स्पर्श लिखेंगे उष्ण स्पर्श लक्षण को लिखना है उस गंध को हटा करके वहां उष्ण स्पर्श लिखिएगा तो समवाये न उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व तेजस ये बनेगा तेज जीविधम नित्यम अनित्य वह तेज पुनः दो प्रकार का है एक का नाम नित्य तेज दूसरा अनित्य तेज नित्य तेज कौन सा है परमाणु रूपम रूपम अनित्यम कार्य अनित्य तेज कार्य रूपा है कार्य रूप कौन से कौन से हैं उसको भी समझाने के लिए कार्य रूपा तेज को पुनः त्रिविधम कर विभाजन करते हैं पुनः वह कार्य रूपा तेज तीन प्रकार का है कौन से कौन से शरीर विषय भेदा तेज शरीर तेजस शरीर तेजस इंद्रियो और तेजस विषय तेजस शरीर कहां है शरीर हम आदित्य लोग प्रसिद्ध ये शरीर को तेज तेजस शरीर का अनुभव करना है तो आदित्य लोक में जाना पड़ेगा आदित्य लोक में भी शरीर होता है क्या आज के वैज्ञानिक मानने में नहीं है कह के पागल हो गया ना कहेगा कोई शरीर लेकिन अब वैज्ञानिक लोगों को मानना पड़ रहा है क्यों एक अभी अभी कुछ साल पहले की बात है कुछ वैज्ञानिकों ने लावा निकाला लावा होता है जहां ज्वालामुखी फट फटके निकलते उसको लावा उसके टेम्परेचर कई हजार डिग्री होता है भयंकर गर्म होता है थे वैज्ञानिक जब लावा में उनको कीटाणु मिले कहते किसने की पैसे कीटाणु जिंदे तो वहां साथ में नासा में एक अबार हिंदू साइंटिस्ट था वो कहता है जो जहां पैदा होता तो है रहने में क्या दिक्कत है जो जहां पैदा हुआ उसको वहां रहने में क्या दिक्कत है अरे पैदा होता है आप रह सकते हो <laughs> <laughs> चुप हो गया थीका, थीका। तो होता है वो सड़ा गला मेरे में आंदोलन तो भी खड़ा नहीं हो सकते हो जो चीज जहां पैदा होता तो है उसको वही रहने में आनंद आता है इसलिए नाले का कीड़े को बार करो तो नाले में ही वापस आ संसारी को सन्यासी बनो बोलेगा तो वापस ग्रहस्ती ही बनेगा होने वो लगता सन्यासी पहन लेगा भले लेकिन ग्रस्ती का काम ही करेगा बड़ा कठिन काम तो इसलिए यहाँ पर कहते कि देखो कि ये जो आदित्य लोक है उसी में तेज शरीर वहां पर शरीर होते हर लोक में तत्व लोक का अनुरूप वहाँ के ताप वहाँ के वायु वहां के जल उसके अनुरूप शरीर वहां में होता है और उस शरीर के लिए वहां उसके अनुकूल अन्न वहां पर होते हैं वो भी भंडारा खाते हैं वहां ऐसे नहीं वो भंडारा नहीं होता होगा वहां भी ब्रह्मा जी है भंडारा देने को और कोई देना दे तो भंडारा हर जगह होगा हर जगह खाने पीने को मिलता है लेकिन वहां के अनुसार वहां जिले भी नहीं मिलेगा यहाँ का विषय है नाम शरीर पाना पड़े मनुष्य शरीर और के लोग में कुछ ऐसा तेजस्व पदार्थ होते हैं जिसको वे लोग वहां खा देते हैं और इंद्रिय कौन सा है इंद्रिय हम ग्राहक हम चक्षु कृष्ण तारा इंद्रिय जो है रूप का ग्राहक इंद्रिय का नाम चक्षु है तेजस इंद्रिय है चक्षु। रहता है ये कृष्ण तारा के अग्र भाग में आपके इस आंख के पुतले में एक काला सा गोला है वो कृष्ण है उसके बीच में नक्षत्र के आकार में चमक होता है तारा तारा है छिद्र तो के अंदर सीधे जाना पड़ता है वो सीधे अंदर, उसके भाग में, जहां से वो आपका चक्षु बैठा हुआ है उसी का अनुमान कर दे आजकल के डॉक्टर लोग कंप्यूटरों के द्वारा भी होता है आजकल तो सीखे नहीं तो पहले डालते थे ग्लास बदलते बदलते बदलते बोलते हाँ इतना दूर हो गया है तुम्हारे इतना नजदीक हो गया है माने वो आगे पीछे हो गया तुम्हारा चक्षु शॉर्ट साइड लॉन्ग शर्ट चश्मा पहनाते हैं है। तुम्हारे गोलक गड़बड़ा गया और गोलक के पर्दे गड़बड़ा जाते हैं गोलक ही आगे पीछे हो जाता है तो आप समझते है कि चक्षु आगे पीछे हो गया चक्षु तो अपने जगह पर मजे में रहता है आपके गोलक की कमी है पर्दे की कमी है पर्दों में क्षणता पर्दों में स्थूलता आ जाता है पर्दे आगे पीछे हो जाते हैं तब जाकर की सब बीमारियां दुनिया भर का हो जाता इसलिए यहां समझो कृष्ण तारा के अग्र कृष्ण हो गया गोला उसके पीछे जो तारा उसके अग्र भाग में पहुंच जाओ वहां पर आता है आपके यह चक्षु। और इसको ऋषियों ने देखा तेनालीर डॉक्टरों ने पकड़ा नहीं अनुमान ही कर पाते इंद्र इतना सूक्ष्म कोई इसको कुछ भी अंतर पैदा नहीं कर सकता आप थूल तत्वों पर सब कुछ कर सकते एक बार जब इस शरीर में डायबिटीज प्रकट हुआ तो उसके प्राकट्योत्सव उस एक तरह से मना रहे थे अस्पताल में ठीक है एक साल बाद अस्पताल में जांच किया उन्होंने क्या बोलते हैं वो अल्ट्रासाउंड क्या क्या किया उन्होंने सब में नॉर्मल मैंने कहा डॉक्टर साहब भी नॉर्मल फिर इंसुलिन क्यों नहीं नॉर्मल है ना तब कहते महाराज दुनिया में ऐसा कोई मशीन नहीं है जो फंक्शनल रिपोर्ट देता हूं देखो स्ट्रक्चर का रिपोर्ट देते हैं हमारे पास जितनी मशीन है वो तो स्ट्रक्चर का रिपोर्ट देता है इतना लंबा इतना चौड़ा इतना मोटा इतना ऐसा इतना वैसा है ये रंग ऐसा ये है उतना ही बोलता है। तो काम कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये नहीं बोल वो तब तो देख रहे हैं तुम्हारे खून में इतना चीनी बढ़ा है तो हम अनुमान करते हो थोड़ा -थोड़ा काम कर रहा है अनुमान ही कर पाते कितना गोलियां खा रहे हो अच्छा इसका मतलब पच्चीस प्रतिशत तुम्हारा काम कर रहा है तो इसे तीन गोली खाते हो अब डेढ़ गोली खाने लगा तो उधर से चल गया तो पचहत्तर काम करने लग गया तुम्हारा मैंने इन लोगों को आज तक जो है किसी भी पुरजे का क्रिया का निर्णय लेने की क्षमता नहीं है आकार मात्र निर्णय लेने की क्षमता और ऋषि मुनियों ने तो यहां तक पहुंच गए उसकी आकार किया उसका रंग रूप उसके स्वरूप उसकी क्रिया सब कुछ वर्णन कर दिया कितना बढ़िया लेबोरेटरी था शरीर है बैठे सारी दुनिया को यथा पिंड तथा तो ब्रह्मांडे था ब्रह्मांड कथा पिंड सब कुछ अनुभव करके बता दें और उनके बदाय बात को आज हम समझ नहीं पा रहे वही मनुष्य हमारे पास भी जो ऋषियों के पास था वही बुद्धि है वही मन की ये थोड़ा कलयुगी है यूरिया ब्रांड है <laughs> इसलिए थोड़ी कमजोरी है पंक्तियाँ ठीक से लग नहीं पाती है स्मृति ठीक से टिकती नहीं है हाँ तो फिर भी कोशिश में हम लोग लगे हैं इसके लिए धन्यवाद है और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं विशेष चतुर्विदय इत्यादि ओम पूर्णमदहा पूर्णमिदम